शिष्ट हैं नारद हैं सब सब वहां विद्यमान हैं इसमें सबसे पहले विश्वामित्र का नाम आया है ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वामित्र ने ही श्रा किया हम दावे के साथ तो कह सकते नहीं वहां थे नहीं लेकिन शास्त्र के लगाने की परंपरा से मालूम पड़ता है विश्वामित्र विश्रा क्योंकि नाम जो है विश्वामित्र प्रधान नाम हो गया जो तो दो तो लाइन है इसमें सबसे पहले विश्वामित्र का नाम आता है और विश्वामित्र जी महाराज विश्वाब देने में छतुर हैं क्रोधी तो बड़े प्रसिद्ध हैं गीतावली है। में पद है कि हमारे ठाकुर ऐसे सुकोमल हैं ऐसे सुचील हैं, कि विश्वामित्र ऐसे क्रोधी को ठाकुर ने बस्ती कर लिया ऐसा है, क्या है कौशिक से कोही बस्ती है दोनों भाई है। तो क्रोधी में नाम तो है ही और क्रोध के बिना श्राप होगा नहीं तो अगर अगरचे विश्वामित्र ने श्राप दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं और शास्त्र ये कह रहा है कि विश्वामित्र का नाम पहले आया है और पहले आने का कोई कारण तो हो गई अभी तक तो जितने महर्षियों का नाम आया हम प्रथम स्कंद से गिना रहे श्री विश्वामित्र जी का नाम तो है भी पहले नहीं पहले यही करते जो कुछ भी हो ठाकुर जाने ने अब भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र सब खेलते हुए पिंडारक क्षेत्र में गए और वहां पर जाके ठाकुर की इच्छा बड़ी प्रबल है नहीं तो बड़े बुद्धिमान है सब अतिरखी वीर हैं कोई खेलने की उम्र भी नहीं है खास लेकिन सब आपस में सलाह की कह चलो मुनियों की परीक्षा की तो जामोती नंदन सांब बड़े सुंदर थे प्रद्युन श्री सुंदर वर्णन आता है कंकड़ बहुत सुंदर थे यानी इनको कपड़ा पहना दिया जाए तो ये बिल्कुल श्री रानी के मुख्य तरह इनका मुख था यहां पर एक सांब है और वहां सुबल है वृंदावन में सुबल जी महाराज थे सुगल जी और सांब जी दोनों सबसे सुंदर बालक हैं शाम्ब भगवान के, के पुत्र हैं और सुगल भगवान की सखा ठाकुर कभी कभी सुगल जी को श्री राधा बना करके वृष्भानु जीव बाबा के घर भेज देते दे थे और श्री राधा रानी निकुंज लीला में रहती थी और शाम्ब महाराज जो है राधा रानी का वेश धारण करके ये कथा है पुरानों में कथा है शाम जी चली जाती थी और बाबा समझते थी कि हमारी है तो सुबल जो है भगवान की बड़े अंतरंग सखा है वो तो अंतरंग लीला के पोषक भी हैं हाँ तो मैं कह रहा था शाम महाराज को तो स्त्री बनाया सबों ने और पेट में कुछ इधर उधर कर लगा करके कपड़ा अपना पेट फुला दिया षयिवा स्त्रीवेशयी सांबम जांबवती सुतम और ले गए उनके पास कि तो कहने लगे कि अंतर्वत्नी असितेक्षणा अंतर्वत्न्य स्थितेक्षणा ये जो असितेक्षणा है वो अंतर्वत्नी है ये जो काली नेत्र वाली आपके सामने खड़ी है ये गर्भवती है महाराज आपसे पूछना चाहती है कि मेरे गर्भ में क्या है लेकिन पूछने में इसको लज्जा गया प्रश्न विलजती तो मुझसे क्यों तुम पूछती है दर्शना आप अमोघ दर्शन हैं अरे आपकी दृष्टि वहां तक पहुंच जाती है जहां किसी की नहीं पहुंचती और आप वह देख लेते हैं जो कोई नहीं देखता ये सब अमोघ दर्शन में है और तो आप जिसको जानना चाहेंगे वो जरूर जान जाएंगे दृष्टि निक्षेप मात्र से गर्भस्थ शिशु को आप जान जाएंगे अमोघ दर्शना देखता होता प्रबूद क्या है हुँ? क्या पैदा करेगी महात्मा लोक हो गए अक्रुद्ध होकर यह कहा कि ये तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मुसल पैदा करेगी जन सी वो मंदा मुसलम कुल अब तो महाराज बड़े दुखी हुए संतों के प्रति निष्ठा तो थी मैंने अभी बताया जब इनका चरित्र आरंभ हुआ तभी तो बताया कि ब्राह्मण्य है वदान्य है ये सब बड़े भाव हैं मैं छोड़ रहा हूं ब्राह्मण्य है सब जाए कहा उठे जल्दी से सांब का वस्त्र वगैरह खोला और पेट में से कपड़ा निकाला बीज में मूसल छिपाऊ हाँ हम तो मुझे क्या कहेंगे लोग हम लोग को क्या कहेंगे हम लोग अभागे हैं बड़े विहवल हो गए घर, घर में आए महाराज उग्रसेन के पास जाकर के उस मूसल को दिया और सब कथा सुनाई ऐसा ऐसा हो गया अब सब के सब भय से त्रस्त हो गए महाराज ने जो उपाय करना चाहिए वो करे शायद देखो ठाकुर जी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए ठाकुर जी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए अपने मन को ठाकुर के सामने निवेदन कर देना चाहिए अगर आपके अंदर कोई दुर्गुर भी आवे गए तो ठाकुर से कह दो स्वामी हमारे मन में दुर्गुण आ हम तो ये कहा करते हैं कि मन अगर विचलित हो जाए तो ठाकुर से कहे तो स्वामी हमारा मन विचलित हो जाए तो ठाकुर कल्याण करते हैं एक महात्मा है उनके मन में ब्याह करने की इच्छा हो तो महात्मा ने कुछ नहीं छिपाया रामजी वो तो ठाकुर जी के सामने कहते तो कि स्वामी हमारी ब्याह करने की इच्छा है और हमारा उस लड़की पर मन आ गया है और उसी से हमारा ब्याह करा दो ऐसे करता है जब तब कछु न हो यही ताला हे विधि मिलय कौन विधि माला हरसन मारो सुंदरताई ठाकुर बुलाया और ठाकुर से कहा कि आपन रूप देह प्रभु ही आन भात नहीं पाऊं स्पष्ट कर दिया सब ठाकुर कहते देखो जैसे मैं स्पष्ट करता हूं तुम्हारे सामने वैसे आप स्पष्ट करो अपने को मेरे साथ महात्मा ने पूछा स्वामी से रामजी से कि रघुनंदन आज बड़ा विलंब हो गया स्वामी में चला गया था उस लेने के लिए जनक की पुष्पाधिका में वहां जनक राजकन्या सी, सीता आ गई और उनके अनिंद अलौकिक स्वरूप को देखकर के मेरा मन सहसा ही हो गया ये होता मुझको विलंब हो। राम कहा सबका उसी पाही तरल स्वभाव है ठाकुर कहते जैसे मैं करता हूं संतो आपके सामने वैसे आप करो मेरे साथ अगर ये बात भगवान से कह दी जाती तो कुछ और ही कथा हो, हो सकती थी हो सकती थी मैं क्या होती मैं तो नहीं जानता लेकिन ठाकुर जी से सब लोगों ने छिपा लिया है दर के मारे ठाकुर जी से किसी ने लिखा उग्रसेन जी महाराज से कहा उग्रसेन की भी हिम्मत नहीं पड़ी भगवान से कहने की वसुदेव जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी भगवान से कहने की सब लोगों ने अपने मन से मूसल को चूर चूर पिसवाई दिया और उसमें जो साम लगी रहती है लोहे के नीचे मूसल उसको तोड़वा दिया और सब समुद्र में फेंकवा दिया समुद्र की लहरों से मूसल का चूरा समुद्र के किनारे घास भर गया एरक नाम का घास और जो वो अयावशेष था जो लोहा था उसको मत्स्य निकल लिया किसी व्याध ने उसको ले लिया व्याध ने उसको ठोक पिटा करके अपने फल का बाढ़ ये तैयारी हो गई अब इसके बाद जब ठाकुर जी ने बाद में सुना ठाकुर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं ऐसा होना ही चाहिए ठाकुर चाहते तो सब कुछ कर देते थे कर्तुम नई विप्रशापम काल रूप्यन्वोदत ऐसे ही होना चाहिए अब कथा यहां पर छोड़िए अब दूसरी कथा श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज नारद जी महाराज कहीं जाते हैं नारद जी महाराज तो हमेशा द्वारिका में ही बने रहते हैं कुछ दिन के लिए चले जाते हैं दो चार दिन के लिए फिर दूर महीने के लिए जम गए ऐसे जाते हैं जब जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण हदई करते हैं और आते हैं तो भगवान की चरित्र का दर्शन करते हैं जाते हैं। उसका कारण क्या है कि भगवान भगवान की भक्ति होती है कह कि भक्ति तो होती ही है सबसे बड़ी बात है कि कृष्णोपासन लालसा कृष्ण के उपासन की लालसा है ये नारद जी का नामकरण कर दिया नारदा कथम भूता नारदा कृष्णोपासन लालसा इसका अर्थ तो यही किया गया है यही होना भी चाहिए कि कृष्ण की उपासना की लालसा इनके मन में बनी रहती है लेकिन अगर हम यह भी कह दें तो भाव की हत्या नहीं होगी कि कृष्ण के समीप बैठने की लालसा बनी रहती है कृष्ण उपासन लालसा कृष्ण के समीप बैठने की लालसा बनी रहती है क्यों? कि ठाकुर के मंगल अंग की जो सुगंधी है उसको घृण हमेशा लिया करे ठाकुर के मधुर मंगलमय अंग के सौष्ठ सौंदर्य का पान नेत्र हमेशा किया करे ठाकुर के मुख से निर्जरित जो शब्दावलियां हैं उसको कान हमेशा पान किया करे एक कि कृष्णोपासन लालसा भगवान कृष्ण के पास बैठे इस लालसा से अवासीन नारदो भीक्षण कहा प्रद्वार कैसी है द्वारका गोविंद भुजगुप्ता जो गोविंद के भुजाओं के पराक्रम से संरक्षित है ऐसी राम जी आज कथा कह नहीं पाऊंगा आज आज ही बेमानी होगी उस एक दिन परसों हो गई थी सुदामा की कथा लंबी हो गई उसका फल भोगना है राम जी तमें कदा दुदेव वसुदेव गृह आगतम अर्चितम सुखमासीनम अभिवाद्य जम द्रवीत श्री जी महाराज आए वसुदेव जी महाराज श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किए और नारद जी को प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज आपका पधारना आपका यहां रहना हम लोगों के मंगल के लिए हम लोगों के स्वस्थी के लिए हम लोगों के कल्याण करने के लिए सुखा यही वही साधु नाम तो आदिशाम अच्छुत आत्मा साधु साधु का जो संग है वो रम जी सुख लेकिन साधु भी कैसा हो अब यहां पर साधु को जरा अलग कर दिया साधु कैसा हो क्या अच्छुत आत्मा भगवान अच्छुत में उसका मन हमेशा लगा रहे अच्त के अतिरिक्त कहीं उसकी आत्मा गया? या आत्मा शब्द का मतलब क्या होता है कि अच्छुत में उसकी देह लगी रहे आत्मा मैं देह हो अचुत में उसका उसकी देह लगी रहे यानी कैंकर रहे अच्छुत में मन लगा रहे अच्छुत में प्राण लगा रहे अच्छुत में सारी अंतकरण की वृत्तियां लगी रहे ये सब अर्थ निकल जाएंगे अच्छुत आत्मा नाम से ब्रह्म हम आपसे भागवत धर्म की जानने की इच्छा करके आए हैं हम जानना चाहते हैं भागवत धर्म क्या है श्री जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी महाराज से श्री जी ने पूछा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि आपने ऐसा प्रश्न किया है महाराज कि मुझको भगवान नारायण का स्मरण आया तो या परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारित भगवान अद्य देव नारायण भगवान नारायण का स्मरण आ गया लेकिन हे बसदेव जी महाराज हम आपको अपनी बात नहीं सुनाएंगे अपनी व्याख्या हम आपको नहीं सुनाएंगे इसकी बात में हम इसके बारे में हम पहले सत्र में कुछ निवेदन कर चुके हैं उसको स्मरण करिए हम अप, हम अपनी ओर से कुछ समय सुनाएंगे अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि नारद जी कहते हैं बार बार आते रहते हैं बार बार जाते रहते हैं ये वही नारद हैं ऐसी भावना भी हो सकती है तो हमारी बात का उतना असर न पड़े ऐसा भी हो सकता है तो क्या महाराज हम अपनी ओर से नहीं सुनाएंगे हम तो एक संवाद आपको सुना रहे हैं बड़ा पुराना इतिहास आपको सुना रहे हैं तो कैसा इतिहास महाराज क्या महाराज जनक का और ऋषियों का संवाद हुआ था और ऋषि कौन है मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत ये सब वर्पना है ऋषि मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत और प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र आग्नेत्र के नाभि और नाभि के ऋषभ और ऋषभ महाराज के सौ पुत्र हैं और उन सौ पुत्रों में नौ महान योगी हो गए उनके नाम हैं कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र ध्रुवि चमस और करभाजन ये नौ के नौ महात्मा अपने मन से ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री विदेहराज के यहां पहुंच गए उनको यज्ञ के देखने की अभिलाषा से ते सक्रम उपजमुरक्षया हमने आपको बताया है कि यदि माने दोनों होता है कि स्वेच्छया अटमान होके चले गए अथवा यत्मने भगवान भगवान की इच्छा से गए तान दृष्टवा सूर्य शंकासान महाभागवता उन महाभागवतों को राजा विदेह ने देखा भागवत मने हो के जो गुरुओं से सीख करके भगवान की भक्ति करे वो तो भागवत और जो जन्मजात भगवान का भक्त है उसको कहते हैं महाभागवत अथवा महाभागवत जो अन्य गुरुओं से सीख, सीख ले उसको तो कहते हैं भागवत और भगवान ही जिसको गुरु रूप में मिल जाए वो है महाभागवत तो ये चूंकि ऋषभदेव के पुत्र हैं तो ऋषभदेव तो भगवान हैं इसलिए उनकी शिक्षा से आए हैं ये तथा ये महाभागवत हैं महा जनक राज ने उनका पूजन किया सम्मान किया देखो परंपरा ऐसी है पूछने की किसी से कुछ जानना चाहो प्रश्न करना चाहो तो सबसे पहले उसकी सेवा करो और नहीं तो हां हमारे यहां लोग आते हैं महाराज महाराज एक प्रश्न है आपसे और बड़ी ठाक से करते हैं बोलो प्रणाम करेंगे ना कुछ करेंगे एक प्रश्न है आपसे बोलो भाई मन तो पहले जल गया मन तो पहले ये प्रश्न करना है कभी बोलता है कि हम कथा कह के चले गए में घर भी नहीं बोलता महाराज एक सवाल है अब सोचो क्या कहें उनसे प्रश्न करने का ढंग होता है महाराज फिर प्रश्न करना चाहिए पूर्वक जाओ बढ़िया सेवा करो कुछ खिलाओ पिलाओ कुछ दक्षा हाँ इसको हंसना मैं नहीं। ये ढंग है ये तरीका है ये परंपरा है ज्योतिषी जी आए महाराज कुंडली देख लीजिए सूखी सुखी टकाटक कुंडली देखो ऐसे नहीं ये आर्ष परंपरा नहीं है इसको हंसते मत टालना मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा ज्योतिषी भारत माता कौशल्या के ज्योति पहुंचे और ज्योतिषी टकाटक टलने व की इच्छा लग गए, थी उनकी इच्छा थी कि मैया हमको जो हम चाहते हो देह हम भगे लेकिन मैया क्या करती है पाओ पखार पूज दियो आसन असन बसन पहिरायो, पही अज्योतिषी विचारे कौध रहे क्या कहां से आ गए भैया को कोई ब्राह्मण नहीं मिला लेकिन माता ने फिर सब कुछ करके मेले चरण चार चारु चारूस माथे हाथ दिवायो है? अब महाराज मेरे पुत्र की हस्तरे परम्परा है कुछ दिया नहीं कुछ लिया नहीं सूखी की टकटकी सी बहुत चले चलते वे महाराज ये सूखी दक्षिणा किस काम गिरी दक्षिणा देनी चाहिए गीली दक्षिणा दो तरह से होती है एक तो बढ़िया खाओ खिलाओ पिलाओ माल खड़गड़ा दो एक तो गीली दक्षिणा हुई संसार के समय और महज्जनों की गिरी दक्षिणा क्या है जो कुछ दो उसको आंखों के आंसुओं के सहारे दो कि स्वामी अगर इसको आप ले ले तो हम कृतार्थ हो इस प्रकार गिरी दक्षिणा देनी चाहिए सूखी दक्षिणा नहीं देनी चाहिए अब इनको कुछ पूछना है तो प्रीत संपूजयान चक्रे आसन स्थान यथार को पहले पूजा किया पूजा करने के बाद फिर अब पूछते हैं कि महाराज आपका दर्शन हो गया यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है ये मनुष्य का शरीर ही मिल जाना साधारण बात नहीं और मनुष्य के शरीर मिलने के बाद कहीं ठाकुर के प्यारों का दर्शन हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए महाराज राम जी संसार में दुर्लभो देहे देहो मनुषो दे क्षणंगुड़ा तुर्लभम मने वैकुंठ प्रियदर्शन वैकुंठ दर्शनम कहने का भाव काम प्रिय मिल जाते हैं क्रोधक प्रिय मिल जाते हैं लोभ प्रिय मिल जाते हैं राम जी माता के प्यारे मिल जाते, बाप के प्यारे मिल जाते, भाई के प्यारे मिल जाते, पैसे के प्यारे मिल जाते, कोठी के प्यारे मिल जाते, लेकिन ठाकुर के प्यारों का दर्शन नहीं मिलता है ठाकुर के प्यारों का दर्शन मिल गया तो जीवन प्रसार वही कुंठ प्रिय दर्शन राम जी एक दिन भी अगर आपने भागवत सुन लिया है तो आपका जीवन कृतार्थ है हां नैविशारण सब पवित्र क्षेत्र शुद्ध सात्विक ढंग से महात्मा लोग भागवत का पाठ कर रहे हैं है? जप कर रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं समस्त देवताओं का आवाहन करके यहां सब कुछ कर रहे हैं ऐसी स्थिति में एक क्षण भी अगर आपने सुन लिया है श्रोताओ तो हूं कह रहे हैं आपका जीवन कृतार्थ हो गया राम जी संसारे स्म क्षणार्थोपी सत्संग शेवधिर्मृणाम आधा क्षण का जो सत्संग है वो मनुष्यों के लिए शेवधि है शेवधि माने महामूल्यवान मणि महामूल्यवान मणि सत्संग है। शैव धर्म प्रणाम हे स्वामी हे महज्जनों हम आपके मंगल में चरण अरविंद में विनम्रतापूर्वक प्रणति निवेदन करते हुए आपसे अपना प्रस्तव्य उपस्थित करते हैं कि धर्मान भागवतान ब्रूत हमको भागवत धर्म की शिक्षा भागवत धर्म किसको कहते हैं लेकिन हमारा अधिकार समझ ले हम उसके सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं कि यदि न सु एक क्षमाता को अधिकारी व्यक्त के प्रवचन करना चाहिए पास में बैठा हुआ है श्रोता जो हिंदी में बेचारा ठीक से नहीं समझता और हम अवच्छेद का अवच्छिद की भाषा में प्रवचन करना शुरू कर दें तो क्या समझेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं तो वक्ता को देखना चाहिए तो ये अधिकारी है या नहीं और की, की है और हम वेद श्रुति दो श्लोक की व्याख्या किए सवेरे तीन चार श्लोक की व्याख्या की हमने देखा कि चौथाई लोग सो रहे हमने कहा अनेक साल हम मरीज पूरे कर जाते हैं तीन करने के बाद हमने देखा चौथाई सो रहे हैं ऐसे देखा हमने दे। कहा कि संहिता लगा दो अंतिम कर दो छुट्टी पाओ समझे तो रामजी धर्मान भागवता यदि न सुत क्षम अगर हम सुनने की योग्य हो तब हमको सुना अन्यथा नहीं यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यती आत्मा अपि भय जिस भागवत धर्म से प्रसन्न होकर के ठाकुर अपने आप का दान कर देता है अपने आप का दान करने का भाव कि भागवत धर्म से प्रसन्न हुआ ठाकुर अपने पास कोई ऐसी वस्तु देखता ही नहीं कि जिसको हम दे सकें फिर अपने आप को ही दे देता है आत्मान दास्यान कम दास का मतलब ही अपने को कब देता है भाई जब तक हमारे पास कोई चीज है तब तक हम आपके ऋणी रहेंगे सूधी सी बात है हम कह दिया करते हैं हमारा बड़ा प्यारा शब्द है कि जो काम वैसे से चलता उसके लिए क्योरिटी बनती होता है जो काम पैसे से चलता है उसके लिए क्यों नहीं बनती है क्यों भी में पूछी आ रती रहो जाओ बाजार ले आओ जो तो किसी से मानती हो तो जि, जिस वस्तु से पदार्थ से जिस वस्तु का प्रतिदान किया जा सकता है उसके लिए कोई अपने को बेचेगा लेकिन ठाकुर जो है भागवत धर्म के ऊपर इतने रीछ जाते हैं कि कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई वस्तु नहीं जो हम दे सके सिवा मेड़े महाराज मुझे क्या करें आगे गई बात मन में कहता तो बहुत देर में लेकिन एक मिनट के अंदर निकाल दे रहा हूं वो रामचरित मानस में कथा है केवट ने जब ठाकुर के चरणों को पकड़ा नाव से उतारने के बाद तो भगवान के हृदय में संकोच हो गया कि मैंने सब कुछ दिया नहीं किशोरी जी ने तुरंत अपने कर्तव्य का निर्णय किया राम जी तुरंत उन्होंने हाथों से मुद्रिका निकाली और खेर महाराज दीजिए इसको बड़ी जल्दी किया महाराज इतनी जल्दी किया कि कोई देख नहीं पाया कभी भी दिखा नहीं पा चीज उतारा को। उतारना कोई देख ही नहीं पाया बड़ी जल्दी जल्दी क्यों? कि किशोरी भी ठाकुर का स्वभाव जानती हैं। अगर देने में विलंब हो गया तो ठाकुर अपने आप को समर्पण कर देंगे लेके उठ मेरे को मेरे जान निहारी हारी मुदरी मन मुदित उतारी जो कहते हैं प्रियतम के हृदय की बात जानती है कि प्रियतम कुछ देना चाहते है अरे नहीं जी ये नहीं है प्रियतम के हृदय को जानती है ये नहीं, जी, ये नहीं है प्रियतम के हृदय को जानती है अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा देने को तो अपने आप को बेच देंगे इस आप ये प्रिय हीर की जान निहारी मणिमुदरी मन मुदित उतारी यही प्रसन्न प्रपन्ना दास्य की आत्मानजा महाराज हमको भागवत धर्म का ये समझ लो ये भागवत धर्म ही धर्म ही दो महीने की कथा के लिए पर्याप्त है दो महीने से कम की कथा ये नहीं है। कभी हम जब इस स्कल में आएंगे हम पढ़ाएंगे तो आकर जो पढ़े हम तो जब कहा करते थे पहले खा करते गृहस्थ थे हम क्या सुनावे कि तुमको भागवत सप्ताह में या पाक्षिक में या एक महीने भागवत सुनने के लिए तो हम भी लंगोटी पहने और तुम भी रंगोटी पहने और फिर चले और कहीं भागवत सुनावे और तुम सुनो मैं कहा करता था पच्चीसों वर्ष पहले लोगों ने सुना होगा तो मैंने तो रंगोटी पहनी समझे लेकिन तुम्हारी रंगोटी पहनने की देरी है आ जाओ पहन करके सुनो भागवत हम तो सुनाने के लिए तैयार हैं हमारे यहां तो गंगा बह रही है और हमारी युंगा इसलिए नहीं है कि हमारी युवा को चार दो वर्ष में पूर्ण हो जाएगी चार वर्ष में पूर्ण हो जाएगी हम तो आजीवन उसका आस्वाद करते रहेंगे जब तक तो जीवित रहेंगे जब तक तो शरीर में प्राण है हमारे प्राणों का प्राण नहीं वही है हमारा सब लोग कृपा करते हैं आ जाते हैं हम आस्वाद देते हैं अपना न हमारा पढ़ाना लक्ष्य है समझे हमारा शिक्षा देना लक्ष्य है और न यहां हमारा कथा कहना लक्ष्य है समझे हम तो अपने स्वाद के लिए सारी बात करते हैं तुमको अच्छी लगे चाहेगा अच्छी हमने इनको उनका कर्म पूरा होता तो हो ये जाने हम इनको नहीं जानते हम तो स्वागत लेकर प्रार्थना तो अगर पढ़ना है आपको भागवत सुनना है भागवत समझना है आगे और यहाँ क्या समझाओ भागवत धर्म साधारण धर्म है भागवत धर्म साधारण धर्म है भागवत धर्म क्या है हम तो एक श्लोक याद है भागवत धर्म का ये श्लोक मारा जो हमारा उपमेन भी नहीं हुआ था जब हमारा अक्षरारंभ भी नहीं हुआ था तो हमारे पितामह ने अपने गोल में बिठा करके मुझे तो श्लोक याद कराया था भागवत के कई श्लोक मुझे उस समय किया जब मेरा अक्षरारंभ नहीं हुआ जब मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता था तब मैंने इन भागवतों के श्लोकों को याद किया था भागवत धर्म का याद एक काले नाचा मनवा बुद्ध्यात्म बुद्ध्यात्म भगवान उस्वभा करो तकम परश नारायण समर्पणित कप इसको भागवत धर्म कहते आप शही आप रोज भागवत धर्म कर सकते हैं भागवत धर्म का पालन आप रोज कर सकते हैं शरीर से वाणी से मन से इंद्रियों से बुद्धि से आत्मा से अपने नए नैसर्गिक स्वभाव से जो जो भी आप करते हैं और उसको पहले लेना है यह नहीं किया यही है? आप रोटी, रोटी बनाओ रोटी बनाओ ठाकुर जी के नाम का स्मरण प्रति बनाओ, देखिए ठाकुर लगे रोटी में ठाकुर जी का नाम स्मरण हो है? और महाराज की ठाकुर जी की रसोई के लिए रसोई के बच्चे तो आपके खाएंगे आपको आएंगे ही लेकिन सोचोगे आराम के लिए बनी है रोटी नाराम के लिए बन है दूर के लिए कर रहे हैं जी के लिए कर रहे हैं हमारे दूगा के लिए ठाकुर जी को भूला नहीं बिता जो